ओम सहना ो सहनावतु सहनौन सह वीर कर्वा वह तेजस्वीना बधितषा वह ओ शातिशिश अनुवाद की 26वीं कक्षा अभ्यास चलेगा आज इसमें इन प्रत्यंत शब्द दिए हैं प्रारंभ में और इन प्रत्यय होता है अस्य अस्ति और अस्मिन अस्ति इन दो अर्थों में तदस्यास्त मतो तो मतलब ये सामान्य सूत्र हो गया ऐसे ही एक सूत्र है उसी प्रकरण में इनी जो अकारांत शब्द हैं उनसे भी अस्य अस्ति और अस्मि नस्ति इन दोनों अर्थों में इन और ठन प्रत्यय होते हैं तो कर कर बोलते हैं हाथ के लिए हाथ तो सभी के होते हैं लेकिन उसका हाथ एक विशेष होता है तो करह अस्य अस्थि िन तो यह हाथी के लिए प्रयोग होता है ऐसे ही दंड अस्य अस्ती दंडिन अब ये है? जो घटना चाहेगा जो घटेगा जो घट सकता है उसे घटाएंगे अब दंड क्या उसमें है किसी कोई व्यक्ति दंड हाथ में लिए है तो उसके शरीर में घुस गया है दंड लेकिन बुद्धि है तो बुद्धि को आप कह सकते हो अस्मिन अस्थि और अस् अस्थि यह भी कह सकते हो बुद्धि इसकी है या बुद्धि इसमें है ऐसी ही एक प्रत्यय है अणिनी का तो खी दिया इन्होंने भी तो दंड हो गया ये सन्यासी इत्यादि के लिए बोलते देते हैं क्योंकि दंड धारण करते हैं वो और विद्यार्थिन तो अर्थ कहते हैं प्रयोजन और विद्या ही जिसका प्रयोजन है और वो विद्या के प्रयोजन वाला तो इस अर्थ में अर्थिन बना लेंगे पहले फिर विद्या के साथ समाप्त कर देंगे तो विद्यार्थिन ऐसे ही शशिन और पक्ष शब्द से पक्षिन में मूल शब्द हा मूल में तो शश रहेगा ही और प्रत्यय करके शशिन बनेगा पक्ष पंख को बोलते हैं तो पंख वाला वो पक्षिन हो गया और स्वामिन जो है ये निपातन है एक सूत्र में स्वामिन ऐश्वरीय सूत्र है एक तो यहाँ स्वशब्द से आमिन प्रत्यय है तो स्वामिन ये इन प्रत्यय नहीं है आमिन प्रत्यय करके है मंत्र शब्द से इन करेंगे तो मंत्रिन, मंत्र जिसका है विचार है जिसके पास में और साक्षी शब्द है तो साक्षिण इनके कि साक्ष शब्द से साक्षिन ज्ञान शब्द से ज्ञानिन योग से योगिन त्याग से त्यागिन और वाच शब्द है चकारांत तो इसमें थोड़ा अंतर है यहां अलग से सूत्र है इसका वाचो गी गिन प्रत्यय करेंगे तो वाग्मिन अब ये सारे शब्द कैसे हैं इनमें प्रत्यय भले ही भिन्न भिन्न हैं लेकिन एक सामान्य समानता क्या है इन सब में कि इन अंत में आ रहा है तो ऐसे शब्दों को बोलते हैं इनन्त शब्द और इन शब्दों के रूपों में अब क्या नियम रहेगा तो इनके रूपों में प्रथमा के एक वचन में तो ठीक है स्थाने चा सम बुद्ध ये प्रकरण चलता है जहां दीर्घ का तो सर्वणाम स्थाने चाषम बुद्ध से तो दीर्घ की प्राप्ति हो रही है नकारांत की उपधा को सभी पांच प्रत्यय परे रहते सर्वणाम स्थान परे रहते तो उसी प्रकरण में सूत्र आगे आता है फिर इन हन पुषार्य मणाम शौ लेकिन ये तो शी प्रत्यय में लग रहा है इसको भी नहीं लगाना इसकी अनुत्ति जा रही है आगे सऊच तो सऊच सूत्र ये सुपरि सू केवल दीर्घ करेगा जबकि सर्वनाम स्थान पांच प्रत्यय परिणत दीर्घ कर रहा था बस यही अंतर है इनत होने से केवल प्रत्यय में ही दीर्घ होगा अन्यत्र नहीं होगा जैसे राजन में हम बोलते हैं तो राजा राजा नव राजा न यहाँ ऐसे नहीं बोलेंगे कि दंडी दंडी नव दंडी न करके नहीं बोल सकते केवल प्रथमा के में ह्रस्व ही रहेगा तो दंड नौ दंडी न दंड दंड आगे बहुत सरल है दंड जोड़ते जा प्रत्यय जोड़ते जा आगे भ्याम जहाँ आएगा पद संज्ञा होगी नलोपह प्रातिपतिक से नकार हट जाएगा दंडी भ्याम दंडी दंडने दंडीभ्याम दंडी भ दंडीन दंडिभ्याम दंडीभ्य दंडीन दंडीनोह दंडीनाम दंडी दंडी दंडिनी दंडीनोह दंडीशु दंड में कैसे करेंगे षष्ठी के बहुचन में दंडिन और आम क्या करेंगे आप हर्ष नदी मान लीजिए क्या नूटो करेंगे दंडी हससना हम्म। नोट क्या कम से? <laughs> कुछ भी नहीं है सर्थ चेते। सर्थ चेते। कुछ नहीं कर पाओगे आप ठीक है आगे धातुएं हैं तो धातु हैं पहले पीठ पीड़ धातु पीड़ा देना किसी के लिए तो पीठ धातु कहां पर है ये चुरादीगढ़ में चुरादीगढ़ और तो पीठ धातु का अर्थ क्या हुआ एक ही जगह आती है बस ये चुरादीगढ़ में ही है हम अवगाहन तो अवगाहन क्या है तो गाह धातु का अर्थ क्या दिया है गाहन है विलोडन कर देना किसी का सब हिला के रख दिया हम जैसे दही बिलोते हैं है नाह बिलोड़े तो ये अवगन हो गया और क्षाल तो ये ध्वनि अर्थ में आ जाती है प्र उपसर्ग लगा करके और पाल ये वैसे तो पाधातु से भी हम बना सकते हैं रक्षा करना अर्थ जिसका है पारक्षणे पाते लोक वक्तव्य जो वार्तिक है उससे लोक आगम करके और चुरादीगण की चुरादीगण में भी है ये ना पाल धातु, धातु हाँ चुरादीगढ़ में भी आती है तो उससे ही बना सकते हैं चुरादीगण में भी है अड़तालीस पृष्ठ पर है ये और वहां भी ऐसे ही है पालरक्षण हम्म तो पालयती इस तरह से बन जाएगा और युज तो युजर योगे वाला है ये क्योंकि लगाना अर्थ है इसका जोड़ना योग करना युजर योगे और ईर धातु आती है प्रेरणा अर्थ में ईर प्रेरणे तो प्र उपसर्ग लगा करके प्रेरणा देना अर्थ हो जाएगा तो प्रेडयति ईर धातु प्रेरणा नहीं ईर धातु है ईर ईर धातु आती है ईर गंपनेच लेकिन एक ईर धातु चुरादिगण में भी है ये तो अदादिगण की हो गई ईर गु कंपनिचय लिखा है चौबीस पृष्ठ पर ह चौबीस पृष्ठ पर है ईर गंपनिचय इसके तो ईरते ऐसे करके रूप चलते हैं ये और दूसरी चिराधिगण की है बावन पृष्ठ पर यह तो वहां है ईर क्षेपे तो प्रेरणा देना ही है क्षेत्र करना तो इसी हम प्रसर लगा सकते हैं है, हम्म है। नहीं वो चिराधिगण की थोड़ी है यहाँ जो यूज़ लगाएंगे यूज़ यूज़ अलग है यूज़ संयमन है वो तो फिर है युज हाँ युज सम्पर्क नहीं युज संयम था हूमन युग और दिवादी गण की भी है हम्म हाँ। हाँ वो धादी गण की है लेकिन करेंगे तो बन जाएगा उसका योजयति अगर यहाँ अगर हम धादी गण की लेंगे तो योजी करके बोलना पड़ेगा यहाँ क्योंकि लगना और लगाना लगाना अर्थ ले रहे है ना ये जी। तो जैसे इन्होंने पाल लिया था क्षाल लिया था हाँ, ये भ्वादी गण की मानते भी हैं किसी अन्य गण की तो अणिश करके और यहाँ लेना चाहिए था इनको फिर योज। योजी और अगर इधर लेते हैं हम चुरादिगण वाली ही तो ये है युज संयमने इत्यादि तो संयम करना लगाना अर्थ नहीं होगा फिर उसका हम्म ऐसे ही ईर क्षेपे तो ये भी चुरादी गण की लेंगे और गण धातु गिनने अर्थ में आती है तो ये भी चुरादी गण में आ रही है गण धातु भी गण धातु तो ये त्रेपन पृष्ठ पर है गण संख्या ने ही है उसका तो गिनती करना ही अर्थ है है न और ऐसे ही मत्री इन्होंने दिया है नुमागम करके मंत्र तो मत्रि गुप्त परिभाषण ये भी चुरादि गण की है हम्म ऐसे ही रच धातु है ये ये निर्माण करने अर्थ में आती है और ये भी चुरादी गण की ही होगी रच धातु भी ये इसमें दी है इसी त्रेपन पृष्ठ पर ही है रच प्रतने रच प्रति यत्ने तो ये निर्माण करने रचना करने अर्थ में ऐसे ही पूज पूजायाम ये वैसे भुआदिगण की भी है लेकिन ये चुरादिगण की लेना है यहां पर और शीष आलिंगने आंग उपसर्ग लगा देंगे तो आ आलिंगन करना और चुर धातु तो चुरादिगण की पहली ही धातु है ये चुर स्त और चिति स्मृत्याम चिंत और कथ वाक्य प्रबंधे और भक्ष का भक्ष का क्या अर्थ दिया है भक्ष भक्ष भी उसी की चुरादिगण की है भक्ष अदने भक्ष अदने तो ये सब चुरादिगण की धातु इसमें ली हैं, और इसीलिए इन्होंने को साथ में नहीं दिखाया है इसमें लेकिन युज में थोड़ा सा अंतर पड़ जाएगा अगर किसी अन्य गण की लेते हैं और फिर उसको बनाते हैं तो उसमें बोलना पड़ता है साथ में तो या तो इसको यहाँ पर योजी ऐसे कहा जाए तो लगाना अर्थ युज यु संयम है और दूसरा क्या था युज संपर्च संपर्क करना लगाना लेकिन ये सही है कि उधर की लेकर के और इधर निच कर लें हम चलिए आगे है अव्यय दिए हैं पश्चात तो पश्चात कैसे बनता है सूत्र ही है पश्चात निपातन से पश्चात शब्द यानी बाद में पीछे पश्च पश्चात छंदी वेद में पश्च और पश्चात ये भी बनते हैं और लोक में पश्चात तीन शब्द हैं ये पुनः पुनः शब्द ये सकारांत है और शीघ्र ये भी अब हो जाता है तो शीघ्रम तो इसमें इन्नंत शब्दों में एक इन्होंने शब्द का रूप दिया है उसको देख लेना और उसके आधार पर ही अन्य सारे इन्नंतों के रूप चलेंगे और चुरादिगण की धातुओं में इन्होंने चुर धातु का रूप दिया हुआ है अकेला ही पर्याप्त है अन्य सारे रूप चुर धातु के ही समान चलेंगे <coughs> तो पीड़यती प्रक्षालायति पालयती योजयती प्रेरयती गणयती रचयती पूजयती आत्मनिपद में करना होगा तो सेव धातु के समान चलेंगे नियम 122। इसमें निष्ठा प्रत्यय के विषय में बताया है पहला संज्ञा सूत्र है दूसरा विधि सूत्र है तो क्तवतु निष्ठा ये संज्ञा सूत्र हो गया और इसी निष्ठा प्रत्यय को करने वाला निष्ठा सूत्र तीसरे अध्याय में भूते के अधिकार में दिया हुआ है तो भूतकाल में ये दोनों प्रत्यय होते हैं और प्रत्यय अलग से भी है विधान उसका भावे लपु सके ये विधि सूत्र है भूते विधि सूत्र नहीं है निष्ठा विधि सूत्र है भूते अधिकार सूत्र है तो उक्ता में ककार हट जाएगा तब बचेगा अक्तवत् उ की भी संज्ञा हो जाएगी ककार की भी और ये दोनों प्रत्यय वैसे भूतकाल में है लेकिन अब इसमें तवतु प्रत्यय तो कर्ता में ही होता है कर्तरीकृत सूत्र से लेकिन कथ प्रत्यय ये भाव और कर्म में अधिक होता है कर्ता में भी है लेकिन उसके अलग सूत्र हैं तो तय कृत्यक्त खलर्था है इस सूत्र से यही प्रत्यय दोनों यदि सेठ धातुओं से आएंगे तो क्योंकि बलादी आठ धातु के हैं दोनों ये तो इडागम तो होकर के ई जुड़ जाएगा उनसे पहले और जो धातु अनिट है उसमें इडागम नहीं होगा दोनों प्रत्यय कित है तो कित होने से जहां संप्रसारण की संभावना है वहां संप्रसारण भी हो जाएगा अगला नियम देखिए कि किता प्रत्यय जब सकर्मक धातु से कर्म में होता है तो क्योंकि क्रिया कर्म को कह रही है उस काल में तो कर्म में द्वितीय तो हो नहीं सकती क्योंकि अभित हो गया कर्म तो उसमें प्रथमा होगी लेकिन कर्ता अनभित हो गया कर्ता में तृतीया हो जाएगी और क्रिया का लिंग और वचन लिंग श्री बोला गया यहां पर क्योंकि इसका रूप सुबंतों का बनेगा अब तो सुबंतों का बनेगा तो सुबंतों में लिंग का ध्यान रखा ही जाता है अगर लकारों में रूप बनाते हैं तो वहां लिंग का ध्यान नहीं रखा जाता वहां लिंग नहीं होता इसलिए कहा है क्रिया का लिंग वचन और विभक्ति ये कर्म के अनुसार होंगे कर्ता से कोई संबंध नहीं रहेगा और अकर्मक धातु से हम जब प्रत्यय लाते हैं तो वहां क्योंकि कर्म है ही नहीं कर्ता से भी कोई संबंध नहीं रहा तो स्वयं धातु का धातु से ही संबंध है उस काल में तो कर्ता तो अनभिद हो ही जाएगा उसमें तृतीय होनी ही है कर्म है ही नहीं लेकिन क्रिया का रूप हम कैसे बोलेंगे अब तो क्रिया का रूप यहां क्योंकि लिंग वचन भी उसका होना चाहिए कुछ ना कुछ तो क्रिया तो एक ही, ही है एक वचन रहेगा और लिंग कोई होता नहीं तो जब कोई लिंग नहीं होता है तो नपुंसकलिंग का प्रयोग कर देते हैं इसलिए नपुंसकलिंग एक वचन ही रहेगा जैसे वह सोया तो कैसे बोलेंगे तेना सुप्तम तो सुप्तम में नपुं सकलेंगे एक वचन और विभक्ति भी, भी प्रथमा रहेगी प्रत्यांत शब्द है कर्म के अनुसार यानी कथा प्रत्यांत जो क्रिया शब्द है वो कर्म के अनुसार पुल्लिंग होगा तो तो राम के समान क्योंकि तो हो गया स्त्रीलिंग होगा तो रमा के समान समानिंग होगा तो ग्रह के समान उदाहरण दे दिया से अहम पुस्तकम यहां ये तो कर्तवाचिका होगा हाँ। कर्मवाची बनाएंगे इसको तो मया पुस्तकम पठितम पुस्तकें दो हो जाएंगी तो मया द्वे पुस्तके पुस्तकें पठित पुस्तक पठितानी ग्रंथ पुलिंग है तो ग्रंथ पठिता ग्रंथ पठित ग्रंथ पठिता बाला स्त्रीलिंग है तो मैं बाला दृष्टा और भागवाच में तेन हसितम तेन रुदितम आगे ये सूत्र तो पीछ, पीछे बता चुके थे हम लोग पीछे, पीछे आ चुका था ये पीछे दूसरा तो था वो। और ये है अच्छा हाँ ये अलग है तो गत्यर्थ कर्मक स्थास वस जन रुह रूह क्योंकि निष्ठा प्रत्यय प्रत्यय तय खलअर्था से भाव और कर्म में किया गया है तो ये उसका अपवाद है अर्थात इन धातुओं से कत प्रत्यय कर्तृवाच्य में भी होता है तो गत्यर्थक में सब गतर्थक आ गई अकर्मक सारी आ गई और बाकी फिर गिनादी हैं इसमें और श्लेष है शी है स्था आस वस जन रूह ज्री धातु है इनसे कर्तृवाच्य में भी होगा तो कर्तवाच्य में होगा तो सब फिर कर्ता को कहेगी धातु तो कर्ता में प्रथमा और कर्म में द्वितीय जैसा होता है वैसा ही रहेगा नहीं च है वहां पर जिरिय तिभ्य पहले है तय कृत्यक्त खलअ फिर है आदि कर्मणी तह कर्तरी से कर्तरी की वृत्ति आगे जा रही है है ना और कर्मणी की भी चल रही है ऊपर से तो इन धातुओं से कह दिया कि कर्ता मैं भी होता है अर्थात स गृह गह को हम ये भी कह सकते हैं तेन आ? हाँ तेन गृहम गतम तेन गृह गतम भी कह सकते हैं सगृह गत है। और यदि तब तु बोलना होगा तो एक ही बनेगा सगृह गतवान अब तेन नहीं कह सकते ऐसे ही गत्यर्थक दूसरी ले, ले ली लेली सग्रामम प्राप्त सभूत ये भावाच्य नहीं सभूत ये हाँ कर्वाच में ही हुआ तो स सा के साथ ही लिंग रहेगा उसका भूत सब भूत यह कर्म धातु हो गई हरि ही रमाम आश्लिष्ट तो ये कर्तवाच्य होने से कर्ता प्रथमा कर्म में द्वितीय और कर्ता के अनुसार आश्लिष्ट है इसका लिंग वचन हो गया और कर्म वाच्य भाववाच्य में जब करेंगे तो तेन गतम तेन भूतम अब तेन गतम में कर्म बोला नहीं गया है कर्म बोलेंगे तो उसके अनुसार लिंग वचन रहेगा या बोलना चाहिए इनको तेना गृह गतम ऐसे करके और भूतम यह भावाच हो गया उदाहरण के वाक्य देखिए मया तेन युषमा भी अषमा भी वुस्तकम पठितम अब पुस्तक क्योंकि एक है तो क्रिया एक वचन में ही रहेगी पढ़ने वाले चाहे कितने ही हो और किसी भी पुरुष में हो जैसे त्वया यशमत का प्रयोग हो गया मध्यम पुरुष ऐसे ही मया ये उत्तम पुरुष का हो गया असमद का रूप युषमा भी तेना ये प्रथम पुरुष का भी हो गया इन्हीं का बहुवचन भी ले लिया तो पुरुष बदल जाना वचन बदल जाना ये सब कुछ हो सकता है लेकिन उधर क्योंकि क्रिया का संबंध कृप्रत्यय का संबंध कर्म से ही है तो पुस्तकम पठितम पुस्तके पुस्तकानि मया लेखो लिखिता तो लेख लेखपुलिंग का है इसलिए लिखिता विद्या विद्या है कथा श्रुता श्रोता पत्र पठित भोजन चया अस्मा ले बहुत सारी विद्याएं हैं पढ़ी गयी कथा श्रोता है, कथाएं सुनी पत्रणी पठिता भोजना च खादितानी स ग्रामम गर्तृवाच में भी हो गया कर्म कर्मक सूत्र से या स आगत सोत्र स्थित ये भावाच हो गया वो भावाच नहीं कर्तृवाच में ही अकर्मक धातु से हो गया कथ प्रत्यय ह सुप्ता हाँ स्था तो लक्ष्य पड़ी हुई है इसमें हाँ और स सुप्ता समृत और राजा मित्रम आश्लिष्ट शिष्ण धातु स आसनम अधिशयता ये शी धातु का हो गया और आसन में कर्म क्यों हो गया अधिशी, कर्म अधि उपसर्ग लगाने से स आशित या कर्मक सोत्र उषित ये वस धातु का है तो संप्रसारण हो गया और सकार को साकार हो जाएगा तो यहां सकार को शकार कैसे हो गया इसमें तो आदेश का नहीं है ये जैसे कल बात चल रही थी स्वप धातु की ये श्वप सुप्त तो यहां संप्रसारण कर दिया वस को उस अब ऊ है एक ईण इन औ, इन को इन और कबर से उत्तर आदेश के और के सकार को शकार होता है तो ये आदेश का है या प्रत्यय का है आदेश किस सूत्र से, से हुआ है आदेश और किसको हुआ है हाँ तो सकार को क्या हुआ <laughs> बात तो सरकार की हो रही है सरकार कैसा होना चाहिए आदेश का और प्रत्यय का होना चाहिए नहीं तो स्थान वकार, वकार को हुआ है एक दिन मैंने और ही बोला था और आप बारा भूल जाते हो और ये वासी घसी नाम तो अलग से नहीं है सूत्र एक ही सूत्र के पीछे पड़े रहते हैं कि आदेश आदेश प्रत्यय आगे देखते ही नहीं अगर आदेश का प्रत्यय का होता तो तो वही कर देगा आदेश का होता तो अलग से क्यों पढ़ा गया स जात ये जन धातु का है जन के नकार को आकार हो जाएगा और स वृक्षम आरूढ़ रो धातु से सीर्ण जी धातु से यहाँ रीत धातु लगाने के बाद फिरभ्याम निष्ठातु न से तकार को नकार कर देंगे न को न हो जाएगा सिंह कर्णम पीड़यती तो करी कर्ण करण करणम पीड़ा दे रहा है उसको स्वामी पादव प्रक्षालयति स्वामी पैरों को धो रहा है ज्ञान पालयति ज्ञानियों का पालन कर रहा है कार्य योजयति कार्य में लगा रहा है किसको किसी को भी प्रेरयति चाहे प्रेरणा दे रहा है पुस्तकम रचयति चाहे पुस्तक भी रच रहा है बहुत काम कर रहा है स्वामी एक साथ आगे रूप दिखा दिए ऐसे केवल जैसे कथयताम चिंतताम भोजनम भक्ष्यताम चाहे भगवान अंत में दे दिया है तो भवान कहिए, विचार कीजिए, कीजिए भोजन अनुवाद बनाइए आगे मैंने एक पुस्तक पढ़ी हम्म कर्म वाच्य में बनाना है तो मया मै एकम पुस्तकम पढ़ता हम मैं एकम पुस्तकम, पुस्तकम पठितम दो पुस्तकें पढ़ी तो द्वे दगाए न लगाएं तब भी कोई बात नहीं है पुस्तकें पठितें तीन लगाना पड़ेगा तीन पुस्तकें पढ़ी त्रीणी पुस्तकानि पठितानी सरल है आज का अनुवाद उसने है? हाँ नहीं लगाएंगे तीन तो आप अर्थ निकाल के दिखाइए पहले तो पुस्तकानि पठितानी बोलिए और तीन अर्थ निकालिए इसे उसने खाना खाया तो तेना भोजनम खा नहीं खाना का अलग लिखा है भुक्तम का तो खाया हुआ केवल बस फल खाया भोजन खाया दलिया खाया क्या खाया पता नहीं मैंने लेख लिखा तो मया लेखो लिखित देवदत्त हसा अब यहाँ दोनों बातें हैं हम कटरीवाच में भी इसको बना सकते हैं तो देवदत्तो हसित हसितवान नहीं उसकी बात नहीं हो रही है यहाँ क्यों लगता प्रत्यय को लेना है दिया है इन्होंने ना नहीं अभी ले रहे हैं वो आगे ले सकते हैं अभी क्यों लगता प्रत्यय का चल रहा है तो प्रत्य अकर्मक धातु से कर्तृवाच्य में भी हो जाता है तो देवदत्तो हसित या देव दत्ते न हसितम भावाचि में बनाएंगे तो क्रिया सदा नपुंसकलिंग एक वचन वह रोया तो तेन और रुद तेनासन का हो गया रुदितम, रुदितम, उसने पुस्तक चुराई तो तेन पुस्तकम अब कैसे बनाएंगे धातु से तानी क्या होगा पुस्तकानी, पुस्तक लिखेंगे तो होगा पुस्तकें चुराई नहीं लिखा है पुस्तक चुराई एक ही रखो एक चुराना ही बहुत कठिन है <laughs> चोरी का काम है ना चोरी कम से कम हो तभी अच्छा है तो चुर धातु यानि करके हमने जो चोरी इतना बना लिया अब कैसे करेंगे आगे कल भी चर्चा हुई थी ये किण्यंत धातुए जब भी बन जाती हैं चाहे चुरादी गण की हो और चाहे अन्य गणों की हो तो दोबारा धातु संज्ञा अनिवार्य है कि नहीं है? है। अब दोबारा धातु संज्ञा होते ही अब ये मूल धातु पाठ की तो रही नहीं हाँ। क्योंकि मूल धातु पाठ को तो सूत्र भुआ धातु वह लेता है जब मूल धातु पाठ की नहीं रही तो सेठ और का निर्णय हम कहा करते हैं मूल धातु पाठ में उदात्त हाँ। है कि अनुदात है कल भी आप उलझ रहे थे इसमें कुछ तो उदात अनुदात ये तो बात समाप्त हो गई अब दिया था। तो अब एकाच उपदेश तो निषेध करता है जब तो पहली बात तो एक होनी चाहिए वो भी नहीं रहती रहतीय करके दो वस्तु हो ही जाएंगे एक धातु का स्वयं काच एक का ई और जुड़ गया तो फिर इट का निषेध का तो कहीं प्रकरण नहीं है इट सर्वत्र होता है अर्थात निच प्रत्यय करके कभी भी धातु अनिट नहीं हो सकती तो आप अब इट करेंगे अब इट करेंगे तो फिर अब प्रश्न ये उठेगा कि दो दो इट हो गए हो गए नहीं दो इट हो गए क्या बनना फिर चोरी ई औरता। अब क्या करेंगे अब तो बड़ी समस्या आ गई क्योंकि चोरी ई तब तत्य है कित आगम जिसको हुआ है उसी का धर्म माना जाता है तो कित प्रत्यय परिड़ है तो आप गुण तो कर नहीं पाओगे चोरी में जो निच का ई है उसको किससे गुण की प्राप्ति हो रही थी हाँ सार्वधातु से गुण की प्राप्ति हो रही थी, हाँ। हो रही थी। लेकिन किंगित से गुण तो होने नहीं देगा तो दो ई हो गई आमने सामने तो दीर्घ होगा फिर उनको तो क्या रूप बनना चाहिए चोरी, चोरी तम।, तम और यदि हम लगाना चाहें तो लगा नहीं सकते क्योंकि वो कहता है कि दादी। दादी। तो, तो अब क्या करोगे आप लेकिन समस्या तो यह है ना कि आपके सामने कोई समस्या आती है और जिस सूत्र को ला करके समस्या प्रस्तुत की जाती है उससे अगला सूत्र नहीं पड़ते आप कभी भी उससे अगला सूत्र बढ़ते ही नहीं साकार की समस्या आए तो आदेश प्रत्युपे टिक जाएंगे बस पूर्ण विराम लग गया। आगे है ही नहीं कुछ अब अष्टाई का अंतिम सूत्री आया तो ये भी अंतिम सूत्र ही है बस। जिसके आगे है ही नहीं कुछ और इसी के आगे है निष्ठायाम सेटी। ये निष्ठा के लिए विशेष उपहार है समस्या को दूर करने के लिए अगर सेठ निष्ठा आगे आ रहा है तो निचका का लोप हो जाएगा अब तो नहीं है दो अब जो में चोरी दिखाई दे रहा है आपको ये इणिच का नहीं है ये इडागम का है तो चोरी तेन पुस्तकम चोरितम तो सर्वत्र यही ध्यान रखना है से हम निष्ठा करते हैं तो अणिच का लोप हो जाता है अगर कड़ी वाच बनाते हैं तो वो क्या है हम्म में आगे बात है ना निष्ठा का जैसे है है गता कोई बताए ना वैसे सह पुस्तक चोरी धातु से आप निष्ठा प्रत्यय करता में लाओगे किस सूत्र ऐसी आप चुर धातु से निष्ठा प्रत्येक किस सूत्र से क्योंकि आपके पास एक ही सूत्र है गत्यर्था कर्म के श्लेषण तो इसमें आ रही चुर धातु कहीं तो वाक्य बनेगा ही नहीं हनेगा ही नहीं कर्मवाच्य में ही आएगा आ, मैंने विद्या पढ़ी तो मैया विद्या पठिता और इनके लकारों में बन जाएंगे सबके रूप तो ये तरह समझे बनेगा ये सबके बन जाएंगे लकारों में उसने फूल देखा तो तेन पुष्पम दृष्टम और वह विद्यालय गया अब इसके दो तरह से बन जाएंगे गत्यर्थ कहना ये तो तेन पहले तेन से बनाओ तेन गता गता और गतवान गत, क्यों कर दिया अभी गतः कोई बदलना है वह बाद में गांव में आया तो स पश्चात अब पहले कर्मची में तेन पश्चात अब ग्राम शब्द पुलिंग का है तो तेन पश्चात ग्राम आगत ग्राम आगत और स पश्चात ग्रामम आगत आगत दो, दोनों अवस्थाओ में वही रहा क्योंकि उधर सह सा के साथ जुड़ा तब भी पुल ग्राम के साथ जुड़ा तब भी पुल आपने क्या लिखा था नहीं नहीं तो बाद में आएगा आपको देखो ये जो पृष्ठ है त्रेसठ इसके ऊपर की लाइन पढ़ो त्रेसठ पृष्ठ के ऊपर की लाइन सबसे के कथ प्रत्यय चुरादी गणी धातुएं ये बता देते हैं पहले हमें किसका प्रयोग करना है आपने उधर को देख रहे है मैं कह रहा हूं तिरसठ पृष्ठ का ऊपर का भाग जहां अनुवाद आएंगे आपकी हाँ इसको बोलते हैं फोलियो ऊपर की जो लाइन होती है ना ये फोलियो हाँ वह शीघ्र सोया स शीघ्रम तेन शीघ्रम सुप्तम सुप्तम और कर्तवाची में स शीघ्रम सुप्ताह हाँ शी से ही बन जाएगा तो तेन शीघ्रम शम स शीघ्रम शी धातु तो सेठ है ना शीतो सेठ है ऐसे ही पुत्र हुआ तो ये जन्म धातु का प्रयोग है ये तो पुत्रेण जातम जब ऐसे बोलेंगे तो भाववाचिम बनेगा ये हम्म भूतम भी कह सकते हैं जन धातु का ही प्रयोग करो सूत्र में आ भी चुका है गत्यर्था कर्मक श्लिष्ट शीघ स्थाश वस जन क्योंकि जन धातु का अर्थ उत्पन्न करना थोड़ा ही है उत्पन्न होना करनार्थ होगा तो फिर निष्पृत्य करेंगे जनयति और यहाँ है उत्पन्न होना तो पुत्रह, पुत्रो जात और भू धातु का भी करेंगे तब भी बन जाएगा तो पुत्रेण भूतम और पुत्रो भूत मैं बैठा तो मया आसितम और अहम आसितः भाई ने भाई का आलिंगन किया तो भ्रात्रा भ्राता भ्रात्रा भ्राता आश्लिष्टः भ्रात्रा भ्राता आश्लिष्टः और कर्तवाच्य में भ्राता भ्रातरम आश्लिष्टः अब यही बनेगा ऐसे ही करोगा बिल्कुल मैं वहां रहा तो मया तत्र उषितम और अहम तत्र उषित वह आसन पर सोया तो तेन अब आसन क्योंकि नपु से लिंग का है है ना और कर्म के रूप में आएगा क्योंकि हम अधि उपसर्ग लगाएंगे तेन तो तेन आसनम अधिशहितम है हा अधि उपसर्ग लगा करके अधिशीन अधि स्था साम कर्म अधिम तो तेन आसनम अधिशितम और स आसनम, आसनम अधिशित बालक पैदा हुआ बाल यहाँ वैसे जन का ये प्रयोग दिखा रहे हैं हैं तो तो तो कर सकते उधर पुत्र हुआ हुआ मैं तो बालक पैदा तो क्योंकि अक्रमक बन जाएगी तो नब सकिंग में जातम और कर्तवाच में बालक हो जाता, बाल जाता। मैं पर्वत पर चढ़ा तो मया अब पर्वत कर्म ही रहेगा यहाँ जिस पर चढ़ते हैं जिस पर्वतम आरोहती पर्वते आरोहती नहीं तो पर्वत कर्म रहेगा पर्वत पुलिंगा है तो मया पर्वत आरूढ़ और अहम पर्वतम आरूढ़ पर्वत हे <coughs> देवदत्त वृद्ध हुआ अब होने अर्थ में भी जनधातु का प्रयोग कर लेते हैं जैसे क्या हो गया कहते हैं ना क्या हुआ किम जातम तो होना उत्पन्न होना ये लगभग समानार्थक बन जाते हैं तो देवदत्त वृद्ध हुआ तो देवदत्ते अवृद्ध हुआ अच्छा जरी का दिखा है वो मैं जन समझ रहा था तो देवदत्त वृद्ध हुआ तो देवदत्तो पहले पहले कर्तवाच में भाववाच्य में तो देवदत्ते न जीर्णम ये तो ये बन जाएगा भाववाच्य में और कर्तवाच्य में देवदत्तो जीर्ण है वह आया और मैं गया तेना आगतम मयाच गतम और स आगत अहम चत विद्यार्थी योगी और त्यागी की पूजा करता है विद्यार्थी योगिनम त्यागी च पूजयति। मंत्री मंत्रणा करता है तो मंत्री अगर बनाएंगे इसको तो विद्यार्थी ना योगी त्यागी मंत्री हाँ ये असल में यहाँ कर, कर्मवाचन में नहीं दे रहे हैं। हाँ बनायेंगे तो विद्यार्थना योगिनाच त्यागी पूज्यते त्यागी एक है विद्यार्थना योगिनाच त्यागी पूज्यते ये बनेगा क्या हुआ विद्यार्थी योगी और त्यागी थी विद्यार्थी योगी। अच्छा अच्छा हाँ योगी और त्यागी दो पूजे जा रहे हैं तो विद्यार्थिना योगी, योगी। अच्छा। त्यागी च दो हो जाएंगे तो और यहां जब पूजिए से हम कर्मच्य बनाएंगे तो नीच का लोप हो जाएगा हाथी दंडधारियों को दुख दे रहा है हस्ती हाँ करी करी करी दंड दंडधार नहीं दंडो हाँ दंडधारी ठीक है वो भी कह सकते हैं तो दंडनो दंडिनो दंड दंड पीड़यती पीड़ करी दंड पीड़यती करी एक है तो पीड़यती वह वस्त्रों को धोता है स वस्त्राणी प्रक्षालयति पिता पुत्रों का पालन करता है तो पिता पिता पालयति ज्ञानी वाग्मी को प्रेरणा देता है ज्ञानी वाग्मिनम प्रेरयति वह पक्षियों को गिनता है स पक्षिणो गणयति विधि ने शशि को बनाया विधि माने परमात्मा तो विधि विधि ही विधि शशिनम अरचयत भी क्या कह रहे रहेगा तो विकल्प से हो जाएगा तो इसमें क्या है भी भी हाँ कृथा प्रत्यय लगाएंगे तो विधिना शशी शशि रचिता विधिना शशि रचिता फिर ऐसे बनेगा क्योंकि निष्ठा से टी से हो जाएगा। योगी सोचता है, योगी चिंतती वाग्मी कथा कह रहा है वाग्मी कथाम कथयती अशुद्ध वाक्यों में मया त्रीणी पुस्तकानि, अब ये पठतम की जगह पठितानी होगा ऐसी विद्याम पठितम लिखा है तो विद्या पठिता, विद्या पठिता। मया विद्या पठिता चलिए एक अभ्यास और ले, ले लेते हैं छोटे छोटे हैं आज ये आगे बत्तीसवें अभ्यास में पीछे थे पीछे थे इन्नत शब्द और यहां है अनंत शब्द तो पहला शब्द आत्मन जीवात्मन परमात्मन ब्रह्म अब ब्रह्मण शब्द ये नपुंसक लिंग में भी आता है पुल्लिंग में भी आता है जैसे ओम खम ब्रह्म मंत्र में आता है नहीं और ब्रह्मा देवा नाम प्रथम संभु ब्रह्मा पुलिंग में भी आ गया तो ब्रह्मन द्विजन्मन स यमन द्विजन्मा ऐसे ही अश्मन ये पत्थर का वाचक होता है अध्वन मार्ग का वाचक है यजवन यज्ञ करने वाला सुयजोर मनिक ये प्रत्यय है ये और अर्वन ये घोड़े के लिए आता है पापमन पाप के लिए भी है और पाप करने वाले के लिए भी है पापी के लिए तो ये जो शब्द होगा यहाँ तक इन सब के अंत में समानता क्या है अनंत तो होने से क्या अंतर पड़ेगा रूपों में तो जैसे आत्मन को लेते हैं तो यहाँ तो शरणाम स्थाने चाह हो ये सरनाम स्थान पर रहते दीर्घ करेगा तो आत्मा आत्मानव आत्मान आत्मानम आत्मानव आत्माना, यहाँ तक हो गया अब शस से लेकर के आगे कुछ विशेष कार्य होते हैं तो उसमें भसंज होने पर जो कार्य होता है तो एक तो कार्य होता है होने पर अल्लोपोन से यदि कोई अनंत शब्द होता है तो उसके आकार का लोप हो जाता है लेकिन अल्लोपन के आगे फिर अपवाद भी है अल्लोपोन सपूर्व हंधृत राज ये तो उसी जैसा हो गया आगे फिर है न संयोग व क्रम से किसी को याद नहीं है एक एक तरफ से तुरंत सूत्र निकलते रहे आगे तो न संयोगाद व अर्थात यदि वकारांत मकारांत संयोग आ रहा है जैसे आत्मन को ही ले लो आत्मन में संयोग है कहीं पर तकार का मकर का नहीं है आत्मन नहीं। तो संयोग का अंतिम वर्ण कौन सा है मकार? मकार तो वमंत या तो संयोग का अंतिम वर्ण वकार हो या संयोग का अंतिम वर्ण मकार हो ऐसे संयोग से उत्तर वमंत संयोग से उत्तर वकारांत मकारांत संयोग से उत्तर पंचमी है अन्न के उपधा का अन्नत की उपधा का लोप नहीं होगा आकार का लोभ नहीं होगा उपदानी आकार का लोप नहीं होगा नहीं। तो आत्मन तो सुरक्षित हो गया क्या राजन भी हो जाएगा सुरक्षित हम्म तो जाएगा आकार तो क्या बनता है शस में राज्य गया आकार आकार जाते ही स्तोषनाशुक अवसर मिल गया अपने लगने का तो आत्मन भी उसी श्रेणी में आ गया जीवात्मन भी आ गया परमात्मन भी आ गया ब्रह्मण भी आ गया द्विजनमन भी आ गया अश्मन भी आ गया और अध्वन आ गया वकारांत संयोग में हैं यजवन भी वकारांत अरवन भी वकारांत और पापमन फिर मकारांत कह क्या गया इसमें तो अल्लोपना यहां कहीं भी नहीं लग पाएगा तो अब इनके स्वरूप हो गए आपके लिए सरल सरल अकार, अकार का आकार का लोप तो कहीं करना ही नहीं है बस केवल पद संज्ञा जहां होगी वहां नकार का लोप कर देना है तो आत्मन आत्मना आत्मभ्याम आत्मि आत्मने आत्म्याम आत्मभ्य आत्मन आत्म आत्म्य आत्मन आत्मनोह आत्मनाम आत्मनि आत्मनोह आत्मसु हे आत्मन हे आत्मनो हे आत्मन इस तरह से प्रत्येक शब्द के रूप चलेंगे ब्रह्मन में कहा था मैंने की ये नपुंसक लिंग में भी आता है लेकिन यहाँ पुल में ही रखना है अभी तो ब्रह्म ब्रह्मो ब्रह्म ऐसे करके में होता है तो ब्रह्म ब्रह्मणी ब्रह्मणी ब्रह्म ब्रह्मणी ब्रह्मणी आगे फिर के समान है तो ये पापमन तक ऐसे ही रूप चलेंगे सभी के एक जैसे हैं इन्होंने आत्मन के रूप दे दिए हैं उसके अनुसार देख लेना आगे कथन शब्द है ये तो सामान्य है ल्युट प्रत्यांत है कथि धातु से लोप हो जाएगा कथन कहना यह नपुसैलिंग का हो गया काष्ठ शब्द भी नपुसलिंग में आता है लकड़ी के लिए दारू भी आता है लकड़ी के लिए वो भी नपुंसलीम में तो यह काष्ठ यह गया गण की और में दी है उन्होंने तो सांत्व हम्म सांत्वना देना और ये खड़ी धातु है तो खडी धातु का क्या अर्थ दिया है करना नहीं धातु पाठ में ये भुआतीगढ़ में भी आती है वैसे तो और चुरादीगढ़ में भी एक तो खड अलग है एक खडी अलग है खड़ी तो खडी भेदने इस, इस इस इसको लेंगे और एक खड और भी है खड मंथे है हा तो ये भेदने वाली खडी क्योंकि इसमें नुमागम भी करना है ना उसमें नुमागम नहीं होगा खड में वहां यति बनेगा फिर यहां खंड ऐसी मडी भूषण हम्म ये भी विहादी गण में आती है लेकिन चुरादी गण वाली लेनी है यहाँ पर और आगे है तुल तो तुल धातु भी ये भी चुरादी गण की ही लेनी है तुल धातु क्या है तुल उन्माने तो उन्मान का अर्थ वो ये ऊपर उठा के तोलते हैं हम लोग तो तुल उन्माने और घुस घुश धातु ये भी चुरादी गण की लेनी है वैसे घुसे रभी शब्द नहीं भी आता है एक लेकिन यह चुरादी वाली लेनी है तो चुरादीगण में ये आएगी है वहां भी घुषेर करके ही पढ़ा हुआ है ये और ये है इक्यावन पृष्ठ पर हम्म घुषेर विशब धन्य और पुष्प धातु है पुष्प ये भी चुरादीगण की और लोकरी दर्शन आंग उपर लगा देंगे लोच्री, और लोचरी लोचरी लोचन दर्शन हाँ लोकरी दर्शने और लोचरी का भी दर्शन ही है शायद क्या है नहीं धातु पाठ की बोल रहा हूँ मैं इच्चे इच्चे। आप तो यहाँ की देख रहे हो केवल क्या लिखा है हिंदी में नहीं लोचरी है की लेनी है क्योंकि इन्होंने निश्क, का प्रयोग नहीं किया इसमें? की ये है इसमें हम्म इक्यावन पृष्ठ पर यह है लोचरी दो सौ तेईस में है एक साथ पढ़िए ना बहुत सारी धातुएं उसमें है ऐसे ही तृप्त धातु है ये तृप्त तो करने अर्थ में आती है त्रिप तृप्त तो। और तड तडी आघाते ये मारने अर्थ में है आगे अव्य दिए हैं ध्रुवम तो निश्चय अर्थ में अवश्य अर्थ में स्थिर अर्थ में भी लेते हैं इसको और वरम शब्द आता है ये श्रेष्ठ के लिए अच्छे के लिए और ध्रम अव्यय भी है अगर निश्चय अर्थ में लेंगे तो अवश्य अर्थ में लेंगे तो और वैसे ये विशेषण भी है स्थिर अर्थ में आएगा जब ऐसी वर शब्द भी विशेषण के रूप में भी आता है और अगर क्रिया का बनाएंगे हम विशेषण तो उस अवस्था में ये अव्य के रूप में आ जाएगा ऐसी तरही शब्द है तरही में रि रिहिल तो आत्मन शब्द के रूप याद करने हैं और धातु चुरादि गण की हैं तो चुर धातु के समान ही सबके रूप चलेंगे जैसे उन्होंने दे दिया है सांत्वयति खंडयति मंडियति तोलयति घोषयती पोषयति आलोकयति आलोचयती तर्पयति ताड़यति और निष्ठा प्रत्यय का प्रयोग यहाँ भी करना है और निष्ठा प्रत्यय में एकता प्रत्यय का ही प्रयोग चलेगा इस अनुवाद में भी इस अभ्यास में भी और एकता प्रत्यय में कुछ और बातें यहाँ बताने के लिए इन्होंने नियम 125 जो लिखा है कि एकता अक्तवतु और किन भी साथ में ले लिया है कि इनके जब रूप बनाए जाते हैं तो उसमें कुछ नियम ये बता रहे हैं कि पहली बात तो यह कित प्रत्यय है तीनों तीन ये तो कृत प्रत्यय होने से गुणिया वृद्धित तो होना नहीं है और धातु यदि सेठ है तो तो प्रत्यय है क्योंकि बलादी बलादी हैं तीनों ये बलादी तो क्यों? तो हो हो ही जाएगा जाएगा में नहीं होगा और संधि कार्य जो भी होना है वो हो जाएगा। जैसे क्री से किया गया तो कृत हृत धृत अब यहां कहीं पर भी उडागम नहीं हुआ और गुण भी नहीं हो पाया पठ और लिख क्योंकि शेठ धातु हैं तो पठतम लिखतम और धातु रेफांत है या दकारांत है द्रोताभ्याम निष्ठा तो न पूर्व से या निष्ठा के तकार को भी नकार हो जाएगा और धातु में जो दकार है रेफ नहीं दकार है उसको भी नकार हो जाएगा रेफ है तो नकार नहीं होगा जैसे उदाहरण के लिए उदाहरण आगे आएंगे ऐसे ही दीर्घरी आ रहा है कहीं तो रीते धातु से ईकार करते हैं और अपर होकर के ईर हो जाता है और रीत धातु ईर तो करते हैं वैसे तो दीर्घ रिकार नहीं होता है विकार होता है लेकिन रेप की उपधा को दीर्घ बाद में करते हैं और उदोष पूर्व से उआदेश भी हो जाता है तो उर और दीर्घ होकर के उ तो दीर्घ रिकारंत्र का दिया उदाहरण जैसे श्री का शीर्ण अब रेप से उत्तर नकार होकर के फिर से उसको नकार भी हो जाएगा वो इष्टुनाष्टु नहीं निष्ठा समान पदे से, तो से क्री से क्री से, क्री से, ये क्री दूसरा है वो क्री तीर्ण की वाला कहीं करने ले लो फेंकना जिसका अर्थ होता है बिखेरणा हाँ तो गण की है ये क्री विक्षेपे संकीर्ण प्रकीर्ण प्रसर लगा दिया उसी में अब है दकारांत तो यहाँ पर निष्ठा के तकार को भी नकार तकार को भी नकार, को भी नकार तो भिन्न छिन्न ऐसे ही सद्धातु है तो सन्ना पर लगा दिया तो प्रसन्न तो सन्नाकार से क्या हो गया बैठ गया बैठा हुआ और प्रसन्न प्रकृष्ट रूप से बैठा हुआ है प्रकृष्ट रूप से बैठा हुआ हाँ तो प्रसन्न होगा तभी तो बैठेगा ढंग से और चंचलता रहेगी इसीलिए प्रसन्न का अर्थ ले लेते हैं खुश है प्रसन्न है निशानी से बैठा है अपने आराम से कोई चिंता नहीं यहाँ है, यही है जो बोल रहा हूँ मैं इसीलिए कहते हैं प्रसन्न आगे इन्होंने एक सूत्र दिया है ये दिवादी गण की धातुओं के लिए है की व्यतिशति मस्था मित्य द्यती, ये दो तो दिवादी गण की है दो, दो अवखंड और शो अंत कर्मणी तो यहां इनके आकार को इनके आकार को एकार करता है ये तो दिशा और मा स्था दिशा मास्थाम आत् आकार से उत्तर जब इनके जब इनको आ कर लेंगे ना आदेश उपदेशी स्थिति से जिनमें आप पहले से उनकी बातें नहीं है तिक तो आदि जो प्रत्यय आगे, आगे आएगा निष्ठा आदि तो वहां इनके हो जाएगा आगो येगा जैसे दी द, दो को पहले दा दा से फिर निष्ठा और फिर दिता शो से अब उपसर्ग पूर्वक अवसित समाप्त हो गया परिमित स्थित आकारांत कर दिया है गा पा हा आदि इनके आकार को भी इकार हो जाएगा तो गीत पीत और हा में हित बनना चाहिए कैसे बन गया हम्म यहाँ कैसे हो जाएगा ता तो यहाँ भी वही प्रॉब्लम है कि अगले सूत्र नहीं पता क्या है हाँ ओदित्यागे इसमें ओ अनबंध लगा हुआ है तो ओदित होने से के तकार को नकार हो जाएगा ही न और कुछ धातुएं ऐसी हैं जो अनुदातोपदेश होती हैं, हैं और उनमें अनुनासिक भी होता है, है? अरे अभी तो सूत्र बोला था स्यती मास्था मात स्यती मास्था और आकारान धातुएं। हैं ज्य सती मास्था मा दिशती मास्था मात त्य तो आकार अंत तो में आ गई <coughs> तो जो सूत्र बोल रहा हूं कि अनुदातोपदेश वनति तनोत्यादीना मनुनासिक लोपो झलिक तो इसमें अनुदातोपदेश धातुएं सारी ले ली गई और कुछ जो अनुदातोपदेश नहीं है उनको अलग से पढ़ दिया है वनति और तनुति के आगे आदि जोड़ दिया तनोत्यादि नाम इन सब के अनुनासिक का लोभ हो जाता है झलादी के तंगित परे रहते तो ये कता कतवतु कति ये सब झलादी की तंगित है तो इनका मकार सबका अनुनासिक जो भी है मकार है या नकार है ये सब हट जाएंगे तो गम धातु से गतः यम से यत संयत रम से रतः नम से नतः प्रसर लगा देंगे प्रणत हन का नकार चला गया हत मन का मत तन से ततः वीअसर लगा करके वितः और जनसन खंड में इसका अलग से सूत्र है फिर जनसन का नाम सई का नाम संलो हो तो वहां पर आकार हो जाएगा इनके नकार को अर्थात नकार का लोप जो प्राप्त हो रहा है वो न होकर आकार हो जाएगा तो जातः सात खात बंध धातु में भी नकार है अनुनासिक का लोप करना है तो यहाँ भी नकार का लोप लेकिन ये अनुनाशिक का लोप ये ये अलग सूत्र लगेगा इसमें इस से ये के नकार? हाँ बंध बंधने तो यहाँ ये जनसन ये मतलब लगा देना अनदात उदेश नकार का लोप करेंगे उपधाया धातु हलन तो हो उप लेकिन अनिदित होनी चाहिए तो अनिदित ही है ये तो बद्ध है ऐसे ही ध्वंस का ध्वस्त है श्रंस का स्रस्त है ध्वस का दस्ट <coughs> <kosolo ii> आगे दो सूत्र संप्रसारण के हैं तो वची और ग्रही <indeer hai jour> तो यहाँ वच को संप्रसारण वो और संप्रसारण से पूर्व रूप करके और स्वप से सुज से संप्रसारण करके जय को भी शक हो जाएगा भ्रष्ट भ्रष ज तो इष्ट और वप से उपत ग्रह से गृहित यहाँ ईटागम को दीर्घ भी हो जाता है ग्रहोलिटी से जशस्तथोर तकार को थकार को धकार प्रश से ब्रश्टे ब्रश्टे से श हुए यहां भी संप्रसारण हुआ तो वाको और वाह कोकर के हु आहु। आहु। उसके बाद दीर करेंगे कैसे संप्रसारण तो हर हृदस्वीकार होता है ना दीर कैसे करेंगे फिर अंगस के अधिकार में पहला सूत्र कौन सा है बस हलाई तो लगेगा यहां तो आहूत पीछे है इसके तीसरे पाद का अंतिम सूत्र संप्रसारण और दीर्घ की निवृत्ति आई रही है ढलोपे पूर्व से और ये जाएगी दीर्घ की क्रमशः क्रमशक चौथे पाद में वहां तक तो वही है हल आहूत वे उदित वह उकार को ढकार फिर ढोड़े लोप से एक कलप हो जाएगा ढड़ लोपे से दीर्घ हो जाएगा वस का अच्छा अन्य धातु कुछ और इनमें परिवर्तन क्या होगा इसे धा है तो धा ही ही आदेश हित विमे दामे? दामे क्या करेंगे आ, दो को दत् हो जाता है तो दत्त और अस्को भू आदेश अस्थिर भू भूत और शुष्मे निष्ठा प्रत्यय को क्या हो जाएगा का आदेश सुषह कह और पचो वह तो पचो वह बनेगा तो पक्व बना तो पक्व कैसे बन गया हाँ तो पच को पच से उत्तर तक तो हो गया व तो पच व अब चलो बना बनाना बाद में बताना फिर और सह से सो यहाँ क्या करेंगे ये ओ कहां से आ गया हुँ? सही बहोरोत सही बहो ओत अवरणस्य सह और वह इनमें ओकार आदेश अवरण के स्थान में सही बहोह ओत अवरणस्य सही वहुरो अवरणस्य तो सोढ अध जगध क्षयी को आकार होकर के क्षायो तकार को मकार तो क्षय क्या से आकार करेंगे पहले उसके बाद उदाहरण के वाक्य देख लीजिए तो मया कार्यम कृतम ठीक है कार्य नपुलिंग का है कृतम मया मया मया मया मया गुरु हो गया मया वस्त्रम याचितम धनम लब्धम कार्यम आरब्धम तो मार्गो वस्त्र ऐसे बनेगा मार्ग लिया है मया मया भुक्तम मैं भिन्नम तोड़ दिया का छिन्नम तो च नदी तीर्णा नदी स्त्रीलिंग है परीक्षा उत्तीर्णा ये भी स्त्रीलिंग है अन्नम की अन्न बिखेड़ दिया कार्यम च पूर्णम तो पूर्ण क्या है ये पूर्ण शब्द हम बोलते हैं ध्यान आता है कि निष्ठांत है ये निष्ठांत है ये भी प्री पूर्ण पूर्व से पूर्णम तबतु तो लगाते हैं तो तो पता लग जाता है निष्ठांत हो गया पूर्णबान लेकिन पूर्ण कह करके नहीं कहेंगे हाँ कोई अकारांत शब्द है ये अलग से ऐसे ही पूर्ण शब्द मया गानम गीतम। गान गीतम् हम्म गान सर्ंग का है जलम च पीतम तो ईकार हो गया दोनों जगह किससे हुआ ईकार Hmm? अभी तो आया था पिछले अभ्यास में हाँ दे, सती तो मया गानम गीतम जलम से पीतम मैया दुष्ट हत दुष्टो हत गुरुर्न तो गुरु पुलिंग है गुरु को नमन किया नगरम च भस्तम यहाँ अनदान लाइ से अन्ना सिख हो गया नकार का स ग्रामम अब ये कर, बना, बना रहे हैं गुत्र उसी से गत, गत्यर्था कर्म के सूत्र से और नर नर उथित मनुष्य उठ गया शिष्य आसित शिष्य बैठ गया मुनि रुषिता मुनि रहा निवास किया उसने पुत्रो पुत्र उत्पन्न हुआ दृपोष्व आरूढ़ राजा अश्व पर चढ़ गया और जीरना हा। <coughs> है मया जीर्णपुर्ग अब यह भावाचिम हो गया लेकिन बीजम उपतम यह कर्म में हो गया बीज लिंग का है नुस्तकम गृहित भी कर्म हो गया प्रश्न पृष्ठ या प्रश्न पुलिंग है, है प्रश्न यज या याच यतृ रक्ष छात्र आहूत छात्र बुलाया गया भार ऊ भार ढोया गया कार्यम विहितम कार्य कर लिया हुं? ऐसे ही भोजन पक्व भोजन पका लिया च सहन किया पोषयति पोषय ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आत्मा को पुष्ट कर रहे हैं तर्पयति आलोचयति च सतस्य कथन खंडयती मंडयति च खंडन या मंडन दोनों बातें आ जाएंगी तो इतना ही रखते हैं अनुवाद फिर कल देख लेंगे समय हो रहा है अब प्रणोद्वनी